ध्यान सूत्र सदगुरु ओशो की अमृतवाणी ट्रैक चौदाह शुद्धि और शून्यता से समाधि फलित भाग दो विचारक नहीं है बुद्ध विचारक नहीं है ये दृष्टा है विचारक तो बीमार आदमी है विचार वे करते हैं जो जानते नहीं हैं, जो जानते हैं वे विचार नहीं करते वे देखते हैं उन्हें दिखाई पड़ता है उन्हें दर्शन होता है और दर्शन की पद्धति अपने भीतर विचार का निरीक्षण उठते बैठते सोते जागते अपने भीतर जो भी विचार की धारा चलती हो उसे देखें और किसी भी विचार के साथ तादात्म ना करें कि इस विचार के साथ में एक हो गया विचार को अलग चलने दें आप अलग चलें आपके भीतर दो धाराएं होनी चाहिए साधारण आदमी के भीतर एक धारा होती है मात्र विचार की साधक के भीतर दो धाराएं होती हैं विचार की और दर्शन की साधक के भीतर दो पैरल दो समानांतर धाराएं होती हैं विचार की और दर्शन की सामान्य आदमी के भीतर एक धारा होती है मात्र विचार की और सिद्ध के भीतर भी एक ही धारा होती है मात्र दर्शन की इसे समझ लें साधारण आदमी के भीतर एक धारा होती है विचार की दर्शन सोया हुआ होता है साधक के भीतर दो धाराएं होती हैं समानांतर विचार की और दर्शन की सिद्ध के भीतर भी एक ही धारा रह जाती है दर्शन की विचार मृत हो जाता है तो हमें विचार से दर्शन तक पहुंचना है तो हमें विचार और दर्शन की समानांतर साधना करनी होगी अगर विचार से दर्शन तक पहुंचना है तो हमें विचार की और दर्शन की समानांतर साधना करनी होगी उसको मैं सम्यक निरीक्षण कह रहा हूं उसको सम्यक स्मृति कह रहा हूं उसको महावीर ने विवेक कहा है विचार और विवेक जो विचार को भी देखता है वह विवेक विचारक मिल जाने तो बहुत आसान है जिनका विवेक जागृत हो वैसे लोग बहुत कठिन है विवेक को जगाए कैसे जगाएंगे वो मैंने कहा स्मरण पूर्वक विचार को देखने से शरीर की क्रियाओं को देखेंगे शरीर शून्य हो जाएगा और विचार की दौड़ को देखेंगे विचार की प्रक्रिया को थॉट प्रोसेस को देखेंगे तो विचार शून्य हो जाएगा और अगर भाव का अंतर निरीक्षण करेंगे तो भाव शून्य हो जाए अभी मैंने कहा कि घृणा की जगह प्रेम को आने दें और द्वेष की जगह मैत्री को आने दें भाव शुद्धि में अब मैं कहूंगा इस सत्य को भी जानें, कि जो प्रेम कर रहा है जो घृणा कर रहा है उसके भी पीछे एक तत्व है जो केवल जान रहा है जो न घृणा करता है और न प्रेम करता है वो केवल साक्षी है उसने देखा था कि कभी घृणा की गई अब वो देख रहा है कि प्रेम किया जा रहा है लेकिन वो केवल साक्षी है वो केवल देखता है जब मैं किसी को घृणा करता हूं तो क्या मेरे भीतर किसी बिंदु को यह पता नहीं चलता कि मैं घृणा कर रहा हूं और जब मैं किसी को प्रेम करता हूं तो क्या मेरे भीतर किसी को ये पता नहीं चलता कि मैं प्रेम कर रहा हूं जिसको पता चलता है वो प्रेम से पीछे है घृणा से पीछे है वही हमारी आत्मा है जो शरीर के और विचार के और भाव के सबके पीछे है इसलिए पुराने ग्रंथों से कहते नेति नेति न वो देह है न वो विचार है न वो भाव है वो कुछ भी नहीं है जहां कुछ भी नहीं शेष रह जाता वही केवल वो दर्शक द्रष्टा वो साक्षी चेतन हमारी आत्मा है तो भाव की धारा के प्रति भी दृष्टा बोध रखना है अखीर में उसको बचा लेना है जो केवल दर्शन है जो शुद्ध दर्शन मात्र है उसे बचा लेना है वही शुद्ध दर्शन प्रज्ञा है उसी शुद्ध दर्शन को हमने ज्ञान कहा है उसी शुद्ध दर्शन को हम आत्मा कहते हैं योग का और धर्मों का चरम लक्ष्य वही है अंतरंग साधना में मूल तत्व है सम्यक निरीक्षण देह की क्रियाओं का विचार की प्रक्रियाओं का भाव की अंतरंग धाराओं का इन तीनों परतों को जो पार करके साक्षी को पकड़ लेता है उसे किनारा मिल गया उसे किनारा क्या उसे लक्ष्य मिल गया और जो इन तीन में से किसी से बंधा रहता है वो किनारे से बंधा हुआ है उसे अभी लक्ष्य नहीं मिला एक कहानी मैंने पढ़ी थी सुनी थी एक रात पूर्णिमा की रात थी जैसे आज है और चांद पूरा था और बहुत सुंदर रात थी और कुछ मित्रों को हुआ कि वो नौका विहार को निकले वे आधी रात गए नौका विहार को गए और आनंद मनाने गए थे तो उन्होंने नाव में प्रवेश के पहले खूब शराब पी फिर वे नाव में बैठे फिर उन्होंने पतवारें उठाई और नाव को उन्होंने चलाना शुरू किया फिर उन्होंने बहुत नाव को चलाया फिर सुबह का वक्त आने लगा और ठंडी हवाएं आ गई और उनका नशा उखड़ा और उनने सोचा हम कितने चले आए होंगे रात भर नाव चलाई है और उन्होंने गौर से देखा वे उसी तट के किनारे खड़े थे जहां वे रात आए थे और तब उनने जाना कि वे भूल गए थे पतवार तो उन्होंने बहुत चलाई थी लेकिन नाव को नदी के किनारे से छोड़ना भूल गए थे और जिसने अपनी नाव नदी के किनारे से नहीं छोड़ ली है वो अनंत परमात्मा के सागर में कितना ही तड़पे कितना ही चिल्लाए उसकी कोई गति नहीं होगी आपकी चेतना की नाव कहाँ बंधी है देह से बंधी है विचार से बंधी है भाव से बंधी है आपकी चेतना की नाव देह से बंधी है विचार से बंधी है भाव से बंधी है यह आपका किनारा है और नशे में आप कितनी ही पतवार चलाते रहें एक जन्म अनंत जन्म और अनंत जन्मों के बाद भी जब ठंडी हवाएं लगेंगी किसी सत विचार की किसी सत दर्शन की किसी प्रकाश किरण का जब धक्का लगेगा और आप जाग कर देखेंगे तो पाएंगे अनंत जन्मों की पतवार चलाना व्यर्थ चला गया हम उसी किनारे खड़े हैं हम वहीं बंधे हैं जहां हमने शुरू किया था और तब एक बात दिखाई पड़ेगी नाव को खोलना भूल गए थे नाव को खोलना सीखना जरूरी है पतवार चलाना बहुत आसान नाव को खोल लेना बहुत कठिन साधारणतया नाव को खोल लेना बहुत आसान होता है पतवार चलाना थोड़ा कठिन होता है बाकी जीवन की धारा में नाव को खोल लेना नदी से बहुत कठिन पतवार चलाना बहुत सरल बल्कि अगर हम यूं कहें रामकृष्ण ने एक दफा कहा था तुम अपने नाव तो खोलो अपने पाल तो खोल दो और परमात्मा की हवाएं तुम्हें ले जाएंगी तुम्हें पतवार भी नहीं चलानी होगी ठीक ही कहा था अगर हम नाव ही खोल ले तो हवाएं बह रही है परमात्मा की और वो हमें ले जाएंगी उन दूर दिगंत के गंतव्यों तक पहुंचा देंगी जहां पहुंचे बिना कोई आदमी आनंद को उपलब्ध नहीं होता लेकिन नाव को खोल लेना अंतरंग साधना में हम नाव खोलते हैं वे रात उस वो मित्र नाव खोल क्यों नहीं सके उस रात वे नशे में थे मूर्छा में थे सुबह जब ठंडी हवाएं लगी और मूर्छा गई तो उन्होंने पाया कि नाव बंदी है मैंने कहा सम्यक निरीक्षण सम्यक निरीक्षण मूर्छा का विरोध है हम मूर्छा में हैं इसलिए नाव को बांधे हुए हैं शरीर से विचार से और भाव से अगर सम्यक निरीक्षण की ठंडी हवाएं लगे और हम सजग हो जाएं तो नाव को खोल लेना कठिन नहीं मूर्छा नाव को बांधे हुए है अमूर्छा नाव को छोड़ देगी अमूर्छा का उपाय सम्यक निरीक्षण राइट अवेयरनेस समस्त क्रियाओं की अंतरंग साधन एक ही है सम्यक स्मरण सम्यक स्मृति सम्यक विवेक सम्यक होश अमूर्छा इसे स्मरण रखें यह सर्वाधिक महत्वपूर्ण है और इसका सतत प्रयोग करें और इसका निरंतर प्रयोग तीन शुद्धियां तीन शून्यताएं यदि घटित हो जाए तीन शून्य तीन शुद्धियां तीन शून्यता को लाने में सहयोगी हैं तीन शून्यताएं आ जाए तो परिणाम में समाधि उत्पन्न होती है समाधि द्वार है सत्य का स्वयं का परमात्मा का जो समाधि में जागता है उसे संसार मिट जाता है मिट जाने का अर्थ ये नहीं कि दीवाले मिट जाएंगी और आप मिट जाएंगे मिट जाने का ये अर्थ ये दीवाले दीवाले ना रह जाएंगी और आप आप ना रह जाएंगे मिट जाने का ये अर्थ जब पत्ता हिलेगा तो पत्ता ही नहीं वो प्राण भी दिखेगा जो पत्ते को हिलाता है और जब हवाएं बहेंगी तो हवाएं ही नहीं दिखेंगी बेसत्ताएं भी दिखेंगी जो हवाओं को बहाती हैं और तब मिट्टी में कण कण में भी केवल मृण में ही नहीं दिखेगा में के भी दर्शन होंगे संसार मिट जाएगा इस अर्थों में कि परमात्मा प्रकट हो जाएगा परमात्मा संसार को बनाने वाला नहीं है आज कोई मुझसे पूछता था किसने बनाया हम पहाड़ के पास थे वहां घाटियों के और कोई पूछता था ये घाटिया और ये दरख्त तो ये किसने बनाए ये हम तब तक पूछेंगे कि किसने बनाए जब तक हम जानते नहीं और जब हम जानेंगे तो हम ये न पूछेंगे कि किसने बनाए हम जानेंगे ये स्वयं बनाने वाला है क्रिएटर कोई भी नहीं है सृष्टा कोई भी नहीं है सृष्टि ही सृष्टा है जब दर्शन होता है जब दिखाई पड़ता है तो यह क्रिएशन ही क्रिएटर हो जाता है ये जो चारों तरफ व्याप्त जगत है यही परमात्मा हो जाता है संसार के विरोध में परमात्मा नहीं मिलता संसार का बोध विसर्जित होता है परमात्मा उपलब्ध हो है उस समाधि की अवस्था में सत्य का बोध होगा आवृत सत्य का जो ढका है और ढका किससे है किसी और से नहीं हमारी ही मूर्छा से ढका है सत्य पर पर्दे नहीं है हमारी आंख पर, पर पर्दे हैं जो अपनी आंख के पर्दों को गिरा देगा वो सत्य को जान लेता है और आंख के पर्दे कैसे गिराए जाए उसकी मैंने चर्चा की तीन शुद्धियां और तीन शून्यताएं आंख के पर्दों को गिरा देंगी जब आंख बिना पर्दे की होती है उसको हम समाधि कहते हैं वो शुद्ध दृष्टि जो बिना पर्दे की होती है उसको हम समाधि कहते हैं। समाधि चरम लक्ष्य धर्मों का समस्त धर्मों का समस्त योगों का ये हमने विचार किया इस पर चिंतन करेंगे इस पर मनन करेंगे इस पर निधिध्यासन करेंगे इसे सोचेंगे इसे विचारेंगे इसे प्राणों में उतारेंगे जो माली की तरह बीज को बोएगा वो फिर एक दिन खुश होकर देखेगा उसमें फूल खेल गए और जो श्रम करेगा और खदानों को तोड़ेगा एक दिन पाएगा हीरे जवार उपलब्ध हो गए और जो पानी में डूबेगा और गहराइयों तक जाएगा एक दिन पाएगा कि वो मोतियों को ले आया है जिनकी भी आकांक्षा हो और जिनके भी पुरुषार्थ को लगता हो कि कोई चुनौती है उनके प्राण कंपित होंगे आंदोलित होंगे और वे अग्रसर होंगे किसी पहाड़ पर चढ़ना उतनी बड़ी चुनौती नहीं है स्वयं को जान लेना सबसे बड़ी चुनौती है और जो ठीक अर्थों में पुरुष है जो ठीक अर्थों में जिनके भीतर कोई भी शक्ति और ऊर्जा है उनका ये अपमान है कि बिना स्वयं को जाने वे समाप्त हो जाएं। प्रत्येक के भीतर ये संकल्प भर जाना चाहिए कि मैं सत्य को जानकर रहूंगा स्वयं को जानकर रहूंगा समाधि को जान कर रहूंगा इस संकल्प को साधकर और इन भूमिकाओं को प्रयोग करके आप भी सफल हो सकते हैं कोई भी सफल हो सकता है ये बात आप विचार करेंगे अब हम रात्रि के ध्यान के लिए बैठेंगे रात्रि के ध्यान के संबंध में फिर थोड़ा सा आपको कह दू कल मैं आपको बताया शरीर में पांच चक्रों की बात कही उन पांच चक्रों से बंधे हुए अंग हैं उन चक्रों को यदि हम शिथिल करें और शिथिल होने का भाव करें तो वे वे अंग उनके साथ साथ शिथिल हो जाते हैं पहला चक्र है मूलाधार जन के निकट मूलाधार की धारणा करेंगे कि मूलाधार चक्र है और उस चक्र को हम शिथिल होने का आदेश देंगे कि मूलाधार शिथिल हो जाओ पूरे मन से और पूरी आज्ञा देनी चाहिए कि मूलाधार शिथिल हो जाओ आप सोचेंगे हमारे कहने से क्या होगा आप सोचते होंगे हम कहेंगे पैर शिथिल हो जाओ पैर शिथिल कहते हो कैसे हो जाएंगे हम कहेंगे कि शरीर जड़ हो जाओ शरीर जड़ कैसे हो जाएगा आप थोड़े सोच समझ के अगर हो तो इतना आपको ख्याल नहीं आता जब आप कहते हाथ रूमाल उठाओ तो हाथ रूमाल कैसे उठाता है और जब आप कहते हैं पैर चलो तो पैर चलते कैसे हैं और जब आप कहते हैं कि पैर मत चलो तो पैर रुक कैसे जाते हैं यह शरीर का अणुअणु आपकी आज्ञा मानता है अगर यह आज्ञा ना माने तो शरीर चल ही नहीं सकता आप आंखों से कहते हैं बंद हो जाओ तो आंखें बंद हो जाती भीतर विचार होता है कि आंख बंद हो जाओ और आंख बंद हो जाती क्यों विचार में और आंख में कोई संबंध नहीं होगा नहीं तो आप भीतर बैठे सोच रहे हैं कि आंख बंद हो जाओ और आंख बंद नहीं हो रही और आप सोच रहे हैं कि पैर चलो वो पैर बैठे हुए मन जो कहता है वो तत्क्षण शरीर तक पहुंच जाता है अगर हमको थोड़ी समझ हो तो हम शरीर से कुछ भी करवा सकते हैं ये जो हम करवा रहे हैं केवल प्राकृतिक है लेकिन क्या आपको पता है कि ये भी एकदम प्राकृतिक नहीं है इसमें भी सुझाव काम कर रहे हैं क्या आपको पता है अगर एक आदमी के बच्चे को जानवरों के बीच पाला जाए तो वो सीधा खड़ा होगा वैसी घटनाएं घटी वह पीछे लखनऊ के पास जंगलों में घटना घटी एक लड़का पाया गया जिसे भेड़ियों ने पाला भेड़ियों का शौक है कि बच्चों को गांव से उठा ले जाना और कभी कभी भेड़ियों उनको पाल भी लेते हैं ऐसा जमीन पर कई घटनाएं घटी हैं अभी पिछले चार वर्ष पहले जंगल से चौदह पंद्रह वर्ष का लड़का लाया गया जो भेड़ियों ने पाला छोटे बच्चों को गांव से उठा ले गए और फिर उन्होंने उसको दूध पिलाया और पाल लिया वो चौदह वर्ष का लड़का बिल्कुल भेड़िया था वो चार हाथ पैर से चलता था सीधा खड़ा नहीं होता था और वो भेड़ियों की तरह आवाज निकालता था और खूखवार था और खतरनाक था और आदमी को पा जाया तो कच्चा खा सकता था लेकिन वो कोई भाषा नहीं बोलता था पंद्रह वर्ष का बच्चा भाषा क्यों नहीं बोलता और अगर आप उससे कहें कि बोलो बोलने की कोशिश करो तो भी क्या करेगा और पंद्रह वर्ष का बच्चा सीधा खड़ा क्यों नहीं होता उसे सुझाव नहीं मिले सीधे खड़े होने के उसे ख्याल नहीं मिला सीधा खड़े होने का जब आपके घर में छोटा बच्चा पैदा होता है आपको सबको चलते देख के उसे ये, ये सुझाव मिलता है कि चला जा सकता है उसे ये ख्याल मिलता है कि दोपहर पर पे सीधा खड़ा हुआ जा सकता है ये विचार उसको मिल जाता है उसके अंतश्चेतन में प्रविष्ट हो जाता है और तब वो चलने की हिम्मत करता है और कोशिश करता है और सब तरफ लोगों को चलते देखता है कि हिम्मत बढ़ती है और वो धीरे धीरे चलना शुरू कर देता है दूसरों को बोलते देखता तो उसे ख्याल होता है कि बोला जा सकता है और फिर वो चेष्टा करता है और उसकी वे ग्रंथियां जो बोल सकती है सक्रिय हो जाती है हमारे भीतर बहुत सी ग्रंथियां हैं जो सक्रिय नहीं है अभी मनुष्य का पूरा विकास नहीं हुआ है स्मरण रखे जो शरीर के विज्ञान को जानते हैं वो ये कहते हैं कि मनुष्य के मस्तिष्क का बहुत छोटा सा हिस्सा सक्रिय है शेष हिस्सा बिल्कुल इनैक्टिव पड़ा हुआ है उसका कोई क्रिया नहीं है और वैज्ञानिक असमर्थ है ये जानने में कि वो शेष हिस्सा किस काम के लिए है उसका कोई काम ही नहीं है अभी आपकी खोपड़ी का बहुत सा हिस्सा बिल्कुल बंद पड़ा हुआ है योग का कहना है कि वो सारा हिस्सा सक्रिय हो सकता है और नीचे उतरे आदमी से तो जानवर का और भी थोड़ा हिस्सा सक्रिय है उसका और ज्यादा हिस्सा निष्क्रिय है और नीचे उतरे तो जितने नीचे उतरते हैं उतने ही जानवर जितने नीचे तबके के हैं उनके मस्तिष्क का उतना ही हिस्सा निष्क्रिय पड़ा हुआ है काश हम महावीर और बुद्ध का दिमाग खोल पाते तो हम पाते तो उनका सारा हिस्सा सक्रिय है उसमें निष्क्रिय कुछ भी नहीं उनका पूरा मस्तिष्क काम कर रहा है पूरा और हमारा छोटा छोटा टुकड़ा काम कर रहा है अब जो शेष काम नहीं कर रहा है उसके लिए सजग करना होगा सुझाव देने होंगे चेष्टा करनी होगी योग ने चक्रों के माध्यम से मस्तिष्क के उसी हिस्से को सक्रिय करने के उपाय किए हैं योग विज्ञान है और एक वक्त आएगा कि दुनिया का सबसे बड़ा विज्ञान योग ही होगा ये जो पांच चक्रों की मैंने बात कही इन पांच चक्रों पर ध्यान को केंद्रित करके सुझाव देने से वे वे अंग तत्न शिथिल हो जाएंगे मूलाधार को हम सुझाव देंगे और साथ में भाव करेंगे कि पैर शिथिल हो रहे हैं पैर शिथिल हो जाएंगे फिर ऊपर बढ़ेंगे नाभि के पास स्वाधिष्ठान चक्र को सुझाव देंगे और नाभी के आसपास का सारा यंत्र जाल शिथिल हो जाएगा तिरौन पर बढ़ेंगे हृदय के पास अनाहत को अनाहत चक्र को सुझाव देंगे हृदय का सारा संस्थान शिथिल हो जाए तिरौन पर बढ़ेंगे और आखों के बीच आज्ञा चक्र को सुझाव देंगे तो चेहरे के सारे स्नायु शिथिल हो जाएंगे और ऊपर बढ़ेंगे और चोटी के पास सहस्त्रार चक्र को सुझाव देंगे तो मस्तिष्क की सारी अंत की अंदरूनी सारा का सारा यंत्र शिथल के शांत हो जाएगा इसको जितनी परिपूर्णता से भाव करेंगे उतनी परिपूर्णता से ये बात घटित होगी और कुछ दिन निरंतर अभ्यास करने से परिणाम आने शुरू होंगे अगर जल्दी परिणाम ना आए तो घबराना नहीं अगर बहुत जल्दी कुछ घटित ना हो तो कोई बेचैन होने की बात नहीं है साधारण सी चीजें हम सीखते हैं वर्षों लग जाते हैं जो आत्मा को सीखने को उत्सुक उस हो उसे जन्म भी लग जाए तो थोड़ा समय बहुत संकल्प से बहुत प्रतीक्षा से और बहुत शांति से प्रयोग करने से परिणाम अवसंभावी है इन पांच चक्रों को सुझाव देकर शरीर को शिथिल करेंगे फिर श्वास को शिथिल करने के लिए मैं कहूंगा तो उसे झीला छोड़ देंगे और मैं कहूंगा श्वास शांत हो रही तो भाव करेंगे फिर अंत में मैं कहूंगा विचार शून्य हो रहे मन शून्य हो रहा ये तो प्रयोग होगा ध्यान का इस ध्यान के पहले दो मिनट भाव करेंगे और दो मिनट भाव करने के पहले संकल्प करेंगे पांच बार अब हम रात्रि के ध्यान के लिए बैठेंगे इस ध्यान में सबको सो जाना है लेट जाना है लेट के ही उसे करना है इसलिए अपना स्थान इस बना लें बैठ के संकल्प करेंगे भाव करेंगे और फिर लेटेंगे